मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखा वंदे यत्र रघुनाथ तत्र तत्र कीतन त्र त मस्तकांजलि बाष्प वारी पिपूर्ण लोचनमारुतिमत राक्षक यहांशत सागरम ृप्तस्त मुनि वंदे प्राचेत संकल्पशवंद दिनेशवशनंदनम सुशोभितभालचंदनम नमाश्वर राम राघव सीता राम राम राघव सीता राम राघव कृष्ण केशव राधा कृष्ण केशव कृष्ण केशव राधा कृष्ण श्रीगोपाल भट्ट पूज्यशालुद्राम भव श्याम तनु सुशोभ विभंग्रम कलु वक्श्रीलराधारमण नमा जन्माद्य सेन्वयाद तरतचा स्विगस्वराट तेने ब्रह्मय आदि कव महिय यूरया तेजो वारी मृदा यद विनम यो मृषा धामना स्वदास्तकुहक सत्यम पर धीमह अहो बक स्तनकालूट झिघासीय यद्य साधी लेभे गतिहाजिता कंवा दयालु शरण व्रजेम मनोजव मारत तोल्यगम जितेन्द्रिम बुद्धिवता वरिष्ठ वाताज वानूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये श्री गुरचरण सरोज रज निज मकुर सुधार वनरघुविचारि वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्री गुरुष्णवांस श्री साग्र जा सह गणरघुनाथ सजीव साइता धूत सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्रीराधपण ललिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 वर रामचंद्र की उमापति महेश्वर की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री रा श्री करुणा वरुण वाले अनंत कोटि महेश्वरों के देव श्री भगवान श्री राम की इस कथा में हम अपना अवगाहन का मन बुद्धि चित्त अहंकार की शुद्धि का पाँचों कर्मेंद्रिय पाँचों ज्ञानेन्द्रियों की शुद्धि का संकल्प लेकर इस श्री राम कथा में अब अपने चित्त को लगाने के लिए कुछ शिक्षा ग्रहण करने के लिए समुपस्थित हुए हैं कथा का प्रथम दिवस है हमारे जीवन का भी प्रथम दिवस है यह है राधा कथा राम कथा राधा इतनी जुड़ी हुई है गुरु है हमारी <laughs> सियावर में जानी करूँ प्रणाम जोड़ी जगह पसीना दे गए आज तो <laughs> जब श्री राम कथा का अध्ययन करना हमने शुरू करा विगत ज्यादा दिन तो हुए नहीं जब कथा का आ, कथा का स्वाध्याय करना रोज शुरू करा विद्या कर अध्ययन करने के बाद तो यह प्राप्त हुआ कि श्री रामचरितमानस जो कथा है वह कथा जो स्कंद पुराण के अंदर महात्म्य और स्कंद पुराण के अंदर जो संक्षेप में श्री राम कथा का वर्णन दे रखा है उसका ही विस्तृत रूप है आज कथा का प्रथम दिवस है तो कथा शुरू होने से पहले जैसे कथा का एक पवित्र संकल्प होता है कि कथा से पहले उसके महात्म्य की चर्चा करी जाती है तो श्रीमद् हमारी वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् रामचरितमानस इसके दोनों ही कथा एक हैं और अगर स्कंद पुराण का अगर आप सही रूप से अवलोकन करें तो यह प्राप्त करेंगे कि श्री वाल्मीकि जी ने जब यह कथा के बारे में बताया और इसका संक्षेप में वर्णन करना चालू करा तो व्यास देव को वाल्मीकि का वह बताना महात्म्य को बताना और उस कथा के बारे में समझाना और वाल्मीकि रामायण के बारे में बताना इतना बढ़िया लगा कि व्यासदेव स्वयं स्कंद पुराण के अंदर कहते हैं कि आपसे जो विद्या मुझे प्राप्त हुई है उस उसी विद्या को मैं आगे चलकर अट्ठारह पुराणों में लिखूंगा यानी कि यह विद्या वाल्मीकि की विद्या है जिसे व्यास देव ने एडोप्ट करा और एडोप्ट करने के बाद अठारह पुराणों की रचना कर डाली जो बेस बना यह शास्त्र क्या देते हैं क्या हमको चाहिए उस शास्त्रों से हम मनुष्य को क्या प्राप्त करना है मनुष्य का आखिरी में कौन से पुरुषार्थ उसको चाहिए उन सब को देखा समझा वाल्मीकि से वाल्मीकि से व्यासदेव को प्राप्त हुआ है और व्यासदेव ने वही जो प्रशिक्षा प्राप्त हुई उसी शिक्षा को उसने लेके अठारह पुराणों के अंदर लिख दिया तो थोड़ी सी चर्चा महात्म्य की यहां पे करेंगे श्री चारों सनत कुमार एक बार सीता गंगा के अंदर स्नान कर रहे थे स्नान करते करते नारद उन्हें उनकी इच्छा हुई कि किसी कथा का श्रवण करा जाए हाँ हमारी मुख्य जो गंगा हैं जो हिमालय से निकलती हैं चार प्रकार की गंगा हैं तो उसमें जो सीता गंगा है उसके अंदर ही स्नान चल रहा था चारों कुमारों का स्नान चल रहा था तभी सोचा और सोचते ही नारद देव वहाँ पर प्रकट हो गए अब नारद देव मानस पुत्र हैं दोनों हैं भाई भाई सनत कुमार भी और नारद देव दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं यहाँ पर सनत कुमारों ने आज तक होता यह था कि नारद को जब भी कथा सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न होती आ, जरासा भी उसे ऐसा मन करता कि भाई मुझे कथा सुननी है तब सनत कुमार चारों के चारों सनत कुमार पहुंचते और जाके कथा सुनाते थे परंतु आज सनत कुमारों को कथा सुननी थी तो सनत कुमारों के मन में जैसे ही है दृढ़ संकल्प हुआ कि नहीं हमें कथा सुननी है उस समय पर महाराज नारद देव का प्राकट्य हुआ है नारद देव ने प्रश्न को करा कि भाई यह बताइए महात्मन आपको कौन सी कथा सुननी है क्या आपको आपका प्रयोजन क्या है तब सनत कुमारों में जो सबसे छोटे कुमार हैं उनका नाम सनत कुमार है उन सनत कुमार ने हाथ जोड़ के कहा कि हमको उन भगवान श्री राम की कथा सुननी है वह राम कौन थे तब उन्होंने कैसे नर रूपी यह यहां उन्होंने अवतार लिया उन्होंने क्या क्या करा यह पहली कथा किसने कही और किससे कही यह पहली कथा किसने कही और किससे कही तब नारद देव ने कथा का शुभारंभ करा और उस महात्मा के अंदर आता है कि एक नारद देव कहते हैं कि एक सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण था जिसका दूसरा नाम सौदास था वह सौदास भगवान शिव का परम भक्त था गौतम ऋषि से उसे दीक्षा प्राप्त हुई थी ब्राह्मण था वेदिक ब्राह्मण था वेदी दृष्टि से पूरी गायत्री जब तप सब करा करता था एक बार महाराज भगवान शिव की उपासना कर रहा था तभी गुरुचरण श्री गौतम ऋषि वहां पर आ गए और गौतम ऋषि जैसे ही वहां पधारे हैं ठीक उसी समय उसके पास जैसे ही सूचना पहुंची कि भैया यहाँ पर तुम्हारे गुरु आ चुके हैं जाओ मिल लो तो सोचने लगा अरे गुरु ही तो आए हैं मैं तो जगत गुरु की उपासना कर रहा हूँ जब मैं जगत गुरु की उपासना कर लू उसके बाद फिर गौतम ऋषि से मिलने के लिए जाऊंगा और देखो पूरी पूजा करते रहे गौतम ऋषि ने एक शब्द नहीं बोला परंतु वहां जगत गुरु भगवान शिव जो थे वे वह वहां क्रोधित हो गए प्रकट होकर उसे श्राप दे दिया कि तूने गुरु अवज्ञा करी है तूने गुरु के प्रति अपराध करा है यह अपराध ऐसा है कि तुझे राक्षस योनि प्राप्त तो होगी और उसे राक्षस योनि का श्राप दे दिया बारह वर्ष तक उसे श्राप लगा बारह वर्ष तक जब श्राप लगा देखो यह कथा मैंने पहले भी बताई है कि एक गुरु अपराध होता है जब भी गुरु पूजन चल रहा हो उस समय जब भी आप पूजा कर रहे हो उस समय पर अगर आपके घर पर गुरु या परम वैष्णव या साधु आपके यहाँ पर पधार उस समय अपनी पूजा को वहीं पर छोड़कर उन साधु की हरि रूप में पूजन करने का अनुरोध शास्त्रों की तरफ से हुआ है यह बहुत जरूरी है यह प्रहलाद महाराज एक बार पूजन कर रहे थे नारद देव पधारे नारद देव वहां पहुंचे सूचना प्रहलाद महाराज के पास पहुंची प्रहलाद महाराज ने अपने सिपाही से कहा कि नारद देव से कहो बैठे मैं जरा अभी पूजा कर रहा हूं जब मेरी पूजा समाप्त तो हो जाएगी तो मैं मिलने के लिए आऊंगा महाराज नारद देव कुछ देर बैठे रहे नारद कभी रुकते हैं क्या महाराज वह तो मिलने आए थे दर्शन अर्थ के लिए आए थे दर्शन प्राप्त हुए नहीं वह आगे बढ़ चले यहाँ पर गुरु अवज्ञा का उन वह गुरु अपराध लग गया प्रहलाद को और प्रहलाद जिन हरी की सेवा कर रहे थे उन हरी की सेवा करते करते महाराज यह सोचने लगे बताओ मैं तो अपने दुश्मन की हाँ जो मेरा खानदानी दुश्मन है जिसने मेरे को मार दिया जिसने मेरे पिता को मार दिया जिसने मेरे खानदान में सब असुरों को मार दिया मेरे भाई बांधवों को मार दिया मैं उसकी पूजा कर रहा हूं राम राम राम इसको तो मार देना चाहिए इसे तो यह तो मेरा दुश्मन है बताओ मैं अपने ही लोगों का अहित करने में लगा हुआ हूं अपनी सेना से बोले कि सब तैयार हो जाओ ईश्वर चल के नारायण के संग युद्ध करना है महाराज पूरी सेना को तैयार करवा लिया न भगवान कहां है बद्रिक आश्रम में नर नारायण के रूप में वहां विराजे हुए हैं यहां से पूरी सेना के संग प्रहलाद महाराज वही प्रहलाद महाराज जो बहुत बड़े भक्त थे परंतु एक अपराध के कारण आज भगवान उन्हें जानी दुश्मन नजर आने लगे और महाराज अपनी आर्मी को लेके उस बद्रिक आश्रम पे पहुंचे बद्रिक आश्रम में एक तपस्वी को देखा तपस्वी कौन तपस्वी वह जो तपस्या करे और करते हुए चाहे छोटे से छोटा कार्य भी क्यों ना हो वह दूसरे से नहीं करवाए स्वयं करे तो यहां पर देखा कि एक बुजुर्ग है महात्मा तपस्वी महात्मा है लकड़ी का बंडल हाथ पे रखा हुआ है रात को ले शाम का समय है लेके चल रहे हैं प्रहलाद महाराज ने उन तपस्वी को देखा मन में कहीं वह भक्ति अभी भी बची हुई थी कि अपने घोड़े से उतरे और उतर के प्रणाम करते हुए बोले कि महात्मन आपने तो इतना लकड़ी का गठर लगा रखा है वृद्ध हो चले हो हमें कुछ सेवा का मौका दीजिए हम कुछ सेवा करें आपके लिए उन्होंने कहा नहीं नहीं सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है हम तू आज है तू आज सेवा कर देगा कल कौन करेगा कल कौन सेवा करेगा आके तो बोले नहीं हमें नहीं सुनना महात्मन मुझे अभी बता दो मैं रह जाऊंगा आपकी सेवा कर लूंगा आप सेवा का मौका तो दीजिए क्या सेवा का मौका दू क्या बोले यहां पीछे पड़ गए प्रहलाद महाराज तो वह महात्मन बोले अच्छा एक काम कर यहां पर यह जो लकड़ी का तिनका रखा है ना इसे उठा के मेरे लकड़ी के बंडल पर रख दे लकड़ी के बंडल पर महाराज प्रहलाद महाराज उठाने के लिए झुके पूरी ताकत लगाने लगे कि उस लकड़ी के टुकड़े को उठा के वो रख दें हा इतनी ताकत लगा दी कि शास्त्र के अंदर लिखा है कि यह पृथ्वी चार उंगल ऊपर उठ गई यह पृथ्वी चार उंगल ऊपर उठ गई परंतु वह तिनका अपनी जगह से नहीं हिला तब हंसते हुए वे तपस्वी कहते हैं एक तिनका तो उठा नहीं सकता हा? और लड़ने चला है युद्ध करने चला है एकदम नेत्र खुल गए ज्ञान चक्षु खुल गए और खुलने के बाद प्रहलाद महाराज बोले आप कौन हैं और आपको कैसे मालूम मैं यहां युद्ध करने के लिए आया हूं बोले मुझे कुछ बताने की जरूरत पड़ती है क्या मैं तो सर्वज्ञ हूं पैर पकड़ लिए रोने लगे कि मुझे मैंने गलती क्या करी मुझे यह बताओ कि आप मुझे दुश्मन देख दिखने लगे बोले तूने गुरु के प्रति अपराध करा जब गुरु पधारें वे हरी रूप में पधारते हैं जब साधु पधारे जब परम संत पधारें जब भागवत पधारे, वह साधु रूप वह हरी रूप होता है हरि रूप में पधारते हैं उस समय पर उन हरी की सेवा छोड़कर उन श्री सीता राम की सेवा छोड़कर हमें सेवा उन साक्षात जो आए हुए पधारे हुए साधु हैं उनकी करनी चाहिए यहां पे भी सौ ने यही गलती करी एक गलती राक्षस योनि को प्राप्त हुआ पैर पकड़ लिए भगवान शिव के हाँ गौतम ऋषि के कि आप बचाइए आप बचाइए गौतम ऋषि बोले अच्छा देख जगत गुरु की वाणी है राक्षस योनि को जाएगा तो जाना है मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यह दीर्घावधि का श्राप ना हो के अल्पाविधि का होगा तेरे लिए बोले कितने टाइम तक चलेगा यह बोले बारह वर्षों तक रहेगा मेरे ऊपर बारह वर्ष तक वह राक्षस बन गया जो वस्तु उसे खाने की जो जीव उसे दिखता था वह उसे खाता था जो जीव जहां मिल जाए चाहे मच्छर हो चाहे महाराज चील कौआ कोई पक्षी हो कोई सांप मेड़ा कोई हो महाराज महात्मा तो इतना लिखा है कि छ महीने के अंदर 1200 किलोमीटर लंबा जंगल पूरा साफ कर दिया था जो वस्तु से खाने की योग्य मिल जाती वह उसे खाना चालू कर देता नरभक्शी हो चुका था जीव भक्शी हो चुका था जो वस्तुओं से प्राप्त होती उसको खाता महाराज बड़े बड़े जंगल उसने समाप्त कर दिए सब उससे डरने लगे एक बार कलिंग प्रदेश का कलिंग हुआ उड़ीसा उड़ीसा देश का एक ब्राह्मण महाराज गंगा जल लेके काशी के लिए जा रहा था तो उस उसे मालूम नहीं था कि उस जंगल के अंदर वही राक्षस रहता है उस वहां से जाने लगा जाते हुए महाराज हाथ में गंगा जल है मुख पर भगवान श्री राम का नाम है मुख पर श्री भगवान श्री राम का नाम हाथ में गंगा जल काशी जा रहा है भोले भंडारी के पास महाराज चल रहा है चल रहा है यहाँ पर जैसे ही आवाज़ उस नाम की आवाज़ उस राक्षस के कान में पड़ी उसने सोचा अरे कोई तो यहाँ पर आ गया हाँ मुझे मुझे जाना है उसे खाना है भागा लक्का पकड़ने की कोशिश करी परंतु वह जो गर्ग ब्राह्म नामक जो ब्राह्मण था उसको पकड़ नहीं बहुत कोशिश करी पकड़ने की हाथ में आ जाए हाथ में आ जाए हाथ में नहीं आ पाया मुख से जो नाम निकल रहा था मुख से जो हरि नाम जो भगवान श्री राम का नाम है जो निकल रहा था उससे वह नाम उसके कर्ण प्रदेश में कान में जाता हुआ उसको शुद्ध करने राक्षस को शुद्ध करने लगा उस वैष्णव के दर्शन करने के बाद उसकी चक्षु जो थे आंखें जो थी वह शुद्ध होने लगी दोनों शुद्ध होते रहे महाराज लड़ाई झगड़े में वह गंगा जल उसकी छीटे उसके ऊपर पड़ गई तीनों जब उसके ऊपर पड़े हैं उसे अपने पूर्व जन्म का आभास हुआ पूर्व जन्म ज्ञात होने लगा और याद आने लगा कि मैं तो ब्राह्मण हुआ करता था और मेरे जो गुरु श्री गौतम ऋषि थे उन्होंने कहा था कि एक ब्राह्मण तुझे कहीं मिलेगा बारह वर्ष के पश्चात उससे रामायण सुनना और रामायण अगर तू सुन लेगा उससे तुझे फिर से मनुष्य जोनी प्राप्त हो जाएगी महाराज वह राक्षस वहीं बैठ गया और हाथ जोड़ के नमन करा गर्ग नामक ब्राह्मण को कि हे देवता हे ब्राह्मण देव अब मुझे मुझे आप इस इस राम कथा को सुनाइए फिर से मनुष्य जोनी प्राप्त करनी है महाराज फिर उस गर्ग ब्राह्मण ने वहीं उस जंगल के अंदर बैठकर कर नौ दिवस पर्यंत यह वाल्मीकि रामायण और राम कथा का आयोजन वही करा और राम कथा का आयोजन करते हुए नौ दिन के बाद ही वह राक्षस मनुष्य योदी में स्वयं स्वतः आ गया यह राक्षसों का भी भला करने वाली है राम कथा जिसने भी सुन ली कली का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होता है और देखो कूट कूट के तो हमारे खून में भागवत भरी हुई है तो राम कथा कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि भागवत जी भी कम है भागवत और राम कथा ये जितनी भी सुन लो चक्कर तो यह है कि कान खुले हुए हैं तो भी अंदर कान में नहीं जा रही है कथा दिमाग खुला नहीं है दिमाग लगा जरूर है परंतु चिपका नहीं है भर इस कथाओं से राम की कथा कली के मलों का संहार करके विशुद्ध प्रेम को देने वाली है जब प्रथम बार मैंने पढ़नी चालू करी पसीने छूटने चालू हो गए थे मुझे याद है समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कहां से क्या चालू करूं राम जी में कभी भावी नहीं था इतना वो तो हनुमान जी की कृपा कुछ थोड़ी बहुत क्षणिक आवेश के अंदर कह दिया माताजी राम कथा करेंगे और जब बाद में जब राम कथा जब चालू हुई अरे मैंने कन्हैया तू टेढ़ा अच्छा है जे सीधे सीधे तो बहुत ज्यादा नहीं आते टेढ़ी चीज़ें संसार में बड़ी बढ़िया लगती है टेढ़े टेढ़े महाराज सीरियल चलते हैं मैया सब चिपकी बैठी होती है सीधी सीधी कोई कथा करो कहा कौन चिपक के बैठा है कथाएं आज कर लो दस दिन में भूल जाओगे कौन सी कथा कब कैसे हुई थी परंतु बाने कौन से सीरियल में क्या चल रहा था वो सब याद रहता है मैंने ठाकुर जी से कहा टेढ़े हो तो ही पकड़ में हो थोड़े से मोड़े हुए हां सीधे अगर हो जाओ राम की तरह से तो हम नहीं पा सकते भगवान नाम बहुत सीधे हैं पर यह राम की कथा श्रद्धा विश्वास रूपिण यह राम की कथा तो श्रद्धा और विश्वास जब तक ना हो तब तक प्राप्त नहीं होती है श्रद्धा पार्वती है आ? विश्वास भगवान शिव है एक भाव प्रधान है एक विचार प्रधान है एक हृदय से सोचते हैं एक दिमाग से सोचते हैं एक रहेगा काम नहीं चलेगा श्रद्धा रहेगी विश्वास नहीं है तो गिर जाओगे श्रद्धा विश्वास पर कैसे समझा जा सकता है श्रद्धा सभी साधुओं में होती है सभी गुरुओं में होती है विश्वास अपने ही गुरुवाणी में होता है श्रद्धा सब में है सबकी सुन भी रहे हैं पर विश्वास अपनी ही गुरुवाणी के अंदर है श्रद्धा विश्वास नहीं करती है बहुत जल्दी श्रद्धा बस नमन करवाती है मैं इसे तो एक दो तो जगह मैंने समझाया भी श्रद्धा जो है वह महाराज हंड्रेड परसेंट शादी है शादी नहीं लव अफेयर है और जो विश्वास है वह शादी है श्रद्धा क्या है हा भैया जी अच्छा है पर भरोसा नहीं कि यह मेरा पति या पत्नी बन सकता है श्रद्धा है अच्छा है बढ़िया इसमें यह गुण अच्छे हैं उसमें वो गुण अच्छे हैं विश्वास नहीं यही मेरा पति होएगा या यही मेरा पति है यह विश्वास है लोगों के अंदर भी होता है स्पिरिचुअलिस्ट क्या है यही तो है महाराज श्रद्धा है हा भगवान वहां भी है मेरे दिल में भी है सब जगह पर है मैं सब जगह उनको देख रहा हूं हां यह श्रद्धा है विश्वास नहीं है उनके अंदर वह एक भगवान को नहीं मानते वह भगवान कौन है उनको भी नहीं जानते वे भगवान के लिए कुछ करें वह कुछ करते भी नहीं हां बस वो मुझे जानते हैं मैं उनको जानता हूं विश्वासी हाँ यह कौन है यह महाराज संप्रदाय का भक्त तो होता है हाँ जिसे एक भगवान के स्वरूप पर इतना विश्वास होता है कि यही मेरे हृदय के भगवान है यही मेरे हृदय के ठाकुर हैं और मैं इन्हीं ठाकुर की अगर उपासना उस भक्ति को मानते हुए उस भक्ति मार्ग के अंदर जो नियम दिए हैं उनका अनुसरण करते हुए करूँ तो मुझे भगवान वह श्री राम प्राप्त हो जाएंगे श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है श्रद्धा अकेली रह गई देखो रामचरित्र मानस के अंदर क्या है श्रद्धा थी श्रद्धा कौन है सती है ह एक बार भगवान शिव चलने लगे जाते जाते महाराज उन्होंने देखा भगवान श्री राम को और भगवान श्री राम को देखने के बाद वो, वो उन्होंने प्रणाम करा प्रणाम करके आम महाराज उन्हें तो दिव्य अनुभव प्राप्त हो गया दिव्य अनुभव प्राप्त होते हुए नेत्र सजल हो गए भगवान ना, भगवान नाम राम राम राम राम करने लगे सती को समझ में नहीं आया यार यह तो मेरे जो पुरुष हैं जो मेरे पति हैं यह है तो साक्षात भगवान है हा? तो यह उस नर रूपी आदमी जो है नर है जो आदमी है जो मनुष्य है उसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं और इतने सजल नेत्र हो रहे हैं जैसे किसी ब्रह्म को देख लिया हो सती सोचती रही सोचती रही सोचती रही यार करेंगे तो है उसी को करेंगे हाँ जो महाराज सत्य चित्त आनंद स्वरूप है हा पर समझ नहीं पाई विश्वास नहीं हो रहा था श्रद्धा थी समझ में आ रहा था हृदय गवाही पूरा नहीं दे पा रहा था महाराज होता क्या अंधविश्वासी वे हृदय से सोचते हैं वे श्रद्धा होती है नियमों में श्रद्धा होती है वाक्यों में श्रद्धा होती है गुरुवाणी के अंदर परंतु हृदय से सोचते हैं दिमाग से नहीं सोचते हैं और काम भी जरूरी है देखो यह है याद रखना अगर हृदय भरा हुआ है और ऊपर का माथा खाली है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे और अगर ऊपर का माथा भरा हुआ है और हृदय खाली है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे वे आदमी बस बैठा-बैठा शास्त्र ये कहता है शास्त्र वो कहता है शास्त्र ने ये कहा शास्त्र ने वो कहा सब कहता रहेगा हा यहां पे तो रामचरितमानस के अंदर तो दोनों की बात कही गई है कि महाराज श्रद्धा और विश्वास दोनों को लेकर चलना है अरे नीति स्वयं कहती है पात्र विश्वास ह कैसा पात्र होना चाहिए बोले वह जिसके पास विश्वास हो अरे रूप गोस्वामी ने तो स्वयं अपने भक्ति रसाम सिंधु के अंदर इस बात को कहा है आ? श्रद्धा प्रथम सीढ़ी है दूसरी साधु संघ साधु संघ की बात यहां पे क्यों करी गई श्रद्धा है भगवान के अंदर विश्वास तो साधुओं के संग ही आएगा ना कि हा भगवान है क्योंकि साधुओं को दिखे तो मुझे भी दिख सकते हैं जब उनको भगवान भगवत दर्शन प्राप्त हुआ है तो मुझको भी हो सकता है तो साधु संघ यह साधु संघ नहीं कि महा साधुओं के संग होलिये और मुझे भगवान मिल जाएंगे नहीं यहां रूप गोस्वामी कहते हैं कि साधु संघ भी कौन सा साधु संघ जो विश्वास जागृत करे हमारे अंदर इस संसार के अंदर हमारे पास सब कुछ है विश्वास नहीं है क्योंकि विश्वास आश्रय प्रदान करता है विश्वास आश्रय प्रदान करता है हम सब कुछ हमारे पास होता है विश्वास नहीं साधु बीमार पड़ गया राम जी देखेंगे क्या करो हम जैसे बीमार पड़ गए माता जी मेट्रो जाके का ले आओ विटामिन की गोलियां सही हो जाएंगे हमें दवाइयों पर विश्वास है उस साधु को राम के नाम पर विश्वास है हमें किसी भी वस्तु की जरूरत होती है चलो हॉस्पिटल भाग रहे हो सब्जी की जगह पे महाराज भाग रहे हो कभी कहीं कभी कहीं भाग रहे हो अरे साधु कहीं नहीं भागता है मलुक दास जो कभी भगवान पे विश्वास भी नहीं करते थे कोई साधु मिल गया साधु ने कही अरे भैया कहा सुबह से लेके रात्रि तक कभी यहां भागता है कभी वहां भागता है राम तेरा सब देख लेंगे बोले राम मुझे खाना नहीं खिलाएगा वह संत बोले नहीं मलूक वह खाना भी खिलाता है बोले लगी शर्त बोले लगी शर्त चौबीस घंटे के अंदर देख तुझे मेरा भगवान राम खाना खिला देगा चौबीस घंटे की शर्त महाराज मलूक भी जंगल के अंदर चला गया और उसके में एक पेड़ उसने देखा उस पेड़ की शाखा के ऊपर जाके बैठ गया और सोच और सोचता रहा यहाँ कौन आएगा मुझे खाना खिलाने भले यहां देखता हूं भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं कोई राहगीर महाराज घूमते घामते मुसाफिर वहां उस पेड़ के नीचे आए कुछ देर बैठे रहे बैठने के बाद महाराज साम सब सामान वहीं छोड़ा उन्होंने उसमें खाना पीना भी था वह वहां छोड़ छाड़ के आगे चले गए रात्रि होने लगी महाराज डाकू आ गए उस पेड़ नीचे ही वहां पे थोड़ी देर बैठे बोले यार बड़ी भूख लग रही है सामने देखा अरे कुछ सामान पड़ा है टटोला देखा तो उसके अंदर खाना रखा हुआ था डाकू बोले खुश हो गए खाना देख के एक डाकू बोला यार इसमें कहीं जहर तो नहीं देख पहले अगल बगल को, कोई हमें मारने का षडयंत्र तो नहीं रच रहा है अगल बगल ऊपर नीचे देखा तो ऊपर मलूक बैठा हुआ दिख गया बोले अरे ये हमें जान से मारना चाहता है इसने यहां पर जान के खाना रखा उसमें जहर मिला दिया है उतार नीचे महाराज नीचे उतार लिया और नीचे उतार के बोले इसमें तूने जहर मिलाया बोले मैंने कुछ नहीं मिलाया है बोले तो फिर खा मलुक बोले मैं नहीं खाऊंगा अब महाराज डाकुओं ने अपनी बेल्ट उतार ली और अपने डंडा ले लिया बोले नहीं कैसे नहीं खाएगा देर दनादन देर दनादन डंडा मारने लगे खाए से खाए से हम भी तो देखे तूने जहर में लाया खाए से महाराज डंडे मार मार के मार मार के सब खाना खिला दिया जब भरोसा हो गया सब चोरों को अरे इसमें तो जहर नहीं मिला है वह तो मार मूर के उसे खिला के चले गए तब मलुक को मारता चला अरे ऊपर बैठ जाओ तो ठाकुर डंडे मार मार के भी खिला देता है पर यह आश्चर्य से आता है भगवान देखो अजगर करे ना चाकरी हाँ अजगर तो महाराज कोई काम भी नहीं करता है बैठा ही रहता है पड़ा ही रहता है खाना तो उसे भी प्राप्त होता है भगवान हमें जन्म नहीं देता है यह कहते हुए कि हाँ बेटा जन्म होते ही तुझे डॉक्टर बनना है तुझे इंजीनियर बनना है यह तो हम सोचते हैं और हमारे दक्षिण भारत में तो घुट्टी पिलाई जाती है जब बच्चा दो साल का तीन साल का हो जाता है कि हर खाते हुए बेटा तुझे डॉक्टर बनना है हा बेटा तुझे डॉक्टर बनना है जब वो दस साल का हो जाता है उसके दिमाग में ये होता है जीवन का एक ही लक्ष्य है कि डॉक्टर बनना है हम क्यों रो रहे हैं हम क्यों दुखी हैं हाँ। में बाभूत महाराज सुख के लिए भाग रहे हैं हाँ। सुख के लिए सुख प्राप्त तो हो सुख प्राप्त तो हो सुख क्या महाराज न्याय कहता है हम हाँ? जो अनुकूलस्य, से जो अनुकूल हो वेद नीतिम सुखम महाराज जो अनुकूल हो वही सुख है जो विपरीत हो वही दुख है सबके लिए अलग है सबके लिए अलग है किसी के लिए कोई सुख है किसी के लिए कोई दुख है परंतु भक्त जो है इन सबसे अलग है भक्ति जो इस संसार का सुख है वही दुख कहलाता है और जो इस संसार का दुख है वही भक्ति शास्त्र के अंदर सुख कहलाता है अरे सुंदर कांड महाराज इकतीसवा दोहा हा हनुमान जी वापिस आए संदेश लेके और संदेश लेके जब बताते हैं कि भैया जानकी जी के ऊपर तो बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है रह नहीं पा रही है सो नहीं पा रही है कुछ नहीं कर पा रही है और उनकी जान निकलने को है हाँ नाम प्रहारू क्या है अगर आपको याद हो तो नाम प्रहारू दिवस जीनी किसी को, को याद ना है अरे मैया कि महाराज आप उनके प्राण निकलने वाले हैं परंतु आपका नाम किवाड़ की तरह से हा उनके प्राणों को रोके हुए भगवान श्री राम ने जब दुख को सुना हा? क्या है आ, सीता दुख सुनी भरिया राजीव ने ना महाराज की भगवान श्री राम के आंखों में आंसू भर आए परंतु सुख के आंसू भर के आए जब सीता जी का दुख सुना तो अब आदमी बोलेगा यार पत्नी दुखी मर रही है और हनुमान जी ने खूब अच्छी तरीके से सुना दिया कि तुम्हारी पत्नी वहां पे पड़ी हुई है रो रही है इतने अत्याचार हो रहे हैं और उसके बाद सुख प्राप्त हुआ है क्योंकि यह भक्ति है पूरे रामचरितमानस के अंदर इसका व्याख्यान जिस दिन अब आएगा सुंदरकांड में उस दिन अच्छी तरीके से करेंगे महाराज साफ तौर पे प्रथम बार एक ऐसा हुआ जब भगवान श्री राम ने हनुमान को फटकारा है सुंदरकांड में जीवन के अंदर एक बार बोलती बंद करी है हनुमान ने की और वह भी सुंदरकांड के अंदर करिए और यह कहते हुए करिए जब उसके पास मेरे नाम का नाम का जप कर रही है जब मेरी लीला का स्मरण कर रही है जब मेरे नाम का मेरे रूप का ध्यान कर रही है तो उसे किस बात का दुख भक्ति शास्त्र बहुत टेढ़ा शास्त्र है और इसी वजह से लोग भक्ति नहीं करते हैं सत्य बात है श्रद्धा है भक्ति शास्त्र के अंदर श्रवण करने योग्य है श्रवण करने भी जाते हैं परंतु भक्ति करने की बात जब आती है तो विश्वास भक्ति पर इतना नहीं है कि राम का नाम ही सब कुछ कर देगा यह विश्वास नहीं है और जब तक यह विश्वास उत्पन्न नहीं होता है तब तक भक्ति प्राप्त नहीं होती है भक्ति प्राप्त तो होती है शरणागति से भक्ति प्राप्त तो होती है प्रपत्ति से प्रपत्ति शरणागति आनुकूल से प्रथम नियम है यह तो अनुकूल से किस बात कौन सा अनुकूल संकल्प लेना है श्री कृष्णानुशूल शीलनम बोले जो भगवान श्री कृष्ण के अनुकूल है वह महाराज जब आप उसका संकल्प लेते हो छह चीजें हैं शरणागति की छह चीजें छह स्टेप हैं क्या छह गुण छो को मानना है जिस दिन प्रपत्ति शरणागति आपके अंदर प्राप्त आ जाएगी उस दिन भगवान साक्षात आ जाएंगे कुछ करने की जरूरत नहीं है श्री कृष्णानुशीलम हम कर रहे हैं भगवान के लिए यह गलत है हमारे हिसाब से अगर भक्ति हम कर रहे हैं तो भगवान की शरणागति नहीं प्राप्त होगी भगवान श्री राम को क्या पसंद है जो शास्त्रों के अंदर दे रखा है उस हिसाब से कर रहे हैं तब महाराज भगवान प्रसन्न होने चालू होंगे ये भक्ति पूरी प्रपत्ति पर टिकी हुई है पूरी पात्र विश्वास यह विश्वास के पात्र पर है भक्ति सबके अंदर है विश्वास बिरलों के अंदर है हम सब सोचते हैं अरे नहीं हा भगवान है कहां है कितनों ने देखे हैं यह है, मालूम नहीं है और यह होता क्यों है क्योंकि प्रथम जो है भक्ति कैसी होनी चाहिए शास्त्रानुकूल होनी चाहिए श्री श्री कृष्णानुशीलनम महाराज श्री कृष्ण का जो अनुकूल है उसका शीलन करते हुए यह होनी चाहिए प्रतिकूल वर्जनम अब यहां पे देख लो महाराज क्या क्या अनुकूल है यहां पे तो आप भक्ति रसाम पूरी पूरी लगा सकते हो चौसठ भक्ति के अंग हैं जो शुरू होते हैं गुरु गुरुपदाश्रय से सबसे पहला है कौन क्या महाराज अनुकूल है भगवान के बोले सबसे पहला है गुरु पदाश्रय बोले गुरु श्री गुरु पदाश्रय महाराज श्री गुरु का जब तक आप पदाश्रय क्योंकि ये भक्ति मंदिर उसकी तीन उन तीन सीढ़ियों का क्या पहली सीढ़ी कौन सी बोले गुरु पदाश्रय भक्ति मंदिर के अंदर घुसोगे कैसे जब तक इन तीन सीढ़ियों पे नहीं चढ़ोगे पहली गुरु पदाश्रय गुरु का आश्रय प्राप्त करो गुरु का आश्रय कैसे प्राप्त करना है दूसरी सीढ़ी पर जाके मालूम चलता है शिक्षा दीक्षा दी गुरु से शिक्षा प्राप्त करो दीक्षा प्राप्त करो तीसरा गुरु सेवा बहुत जरूरी है ये सब चीजें श्रद्धा थी सती के अंदर विश्वास नहीं था यही भगवान है गोपियों के अंदर भी श्रद्धा थी महाराज वस्त्र हरण के समय जब पूरा चिरहरण लीला जो थी उसमें भगवान चाहिए भगवान चाहिए भगवान चाहिए यह एकमात्र ऐसी लीला है कि महाराज देवी की उपासना कर रही थी कि और भगवान फल थे हाँ देवी उप महाराज देवी की उपासना चल रही थी परंतु देवी नहीं आई थी फल देने के लिए भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान फल स्वयं चल के आ गया था यहां फल आ गया परंतु श्रद्धा थी विश्वास नहीं था कि भगवान अभी मुझे हम सबको अपना लेंगे फल आया और आने के बाद चला गया ठीक उसी प्रकार से सती यहां पर महाराज श्रद्धा है यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यही भगवान है सोचती रही बार बार सोचती रही कि महाराज यही भगवान हैं हैं हैं है, कि नहीं हैं हैं अच्छा होंगे महाराज रामचरित्र के अंदर कह रखा है लागना और उपदेश जद्यपि कहू शिव बार बहु महाराज बार बार उद्देश्य देके भगवान शिव स्वयं इस बात को कह रहे हैं अरे यही भगवान है यही भगवान है यही भगवान है परंतु विश्वास हो नहीं पा रहा था क्यों नहीं हो रहा था स्वयं रामचरित्रवाला से इसी बात को कहती है पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप बार बार हृदय से विचार कर रही थी यहां से विचार ही नहीं चल रहा था हृदय तो भाव प्रधान है भाव महाराज भाव से आप निर्णय गलत करोगे हाँ भाव से निर्णय हमेशा गलत होते हैं विचार से निर्णय होते हैं हाँ महाराज जो हमारे पास नॉलेज है जो ज्ञान है उसी से निर्णय करे जाते हैं भाव में तो कहते हैं ये तो हमारा प्रेम में अंधा हो गया ये तो जो चाहे वो कर रहा है ऐसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहां उपदेश भगवान शिव देते रहे हे सती सुनो यह ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हां इस अखिल रसाम सिंधु यह नायक भगवान श्री राम है परंतु बार बार हृदय से सोचते हुए वह उस बात पर विश्वास नहीं कर पाई और जिसके पास श्रद्धा होती है उसका क्या हश्र होता है सती जैसा हश्र होता है भगवत अपराध बन गया पूर्ण रूप से भगवत अपराध श्रद्धा जरूरी है विश्वास दोनों जरूरी है भक्ति मार्ग में जब दोनों के दोनों आ जाते हैं तब भगवान प्राप्त होते हैं और सच में बोलो साधु पहले यह भरता है यह भरने के लिए और जब यह भर जाता है तो यह पूरा खाली हो जाता है साधु का यह भरा होता है यह खाली हो जाता है कई बार शिष्य तो महाराज बड़ा प्रकांड पंडित होता है परंतु गुरु तो सिर्फ भगवान का प्रेमी होता है क्योंकि उसका हृदय प्रेम से भरा है अब इसकी जरूरत नहीं क्योंकि विचार से उसने उस परमात्मा को चुन लिया विचार से जो भक्ति के अनुकूल था जो भक्ति के प्रतिकूल था उन सब का महाराज पालन कर लिया करने के बाद उस हरे नाम के अंदर उस रूप के अंदर इतनी आसक्ति हो गई कि महाराज यह विचार तो जाने लगे भगवत प्रेम उसके हृदय के अंदर जागृत होने लगा तो नीति स्वयं इस बात को कह रही है ना पात्र विश्वास श्रद्धा की बात नहीं श्रद्धा सब में है विश्वास की बात है कि वह हैं जब इनको दिखे हैं तो मुझको भी दिखेंगे जब विश्वास हो जावे तब महाराज वह दिन यह समझ लेना यह दिन के बाद से एक सिर्फ गिनती गिनना चालू कर सकते हो काउंट चालू हो सकता है तुम्हारे जीवन में कि भगवान कब प्रकट हो जाए भगवान सबको प्राप्त हो जाते हैं श्रद्धावान को भी भगवान दिखे उस सती को भी भगवान दिखे थे परंतु उन भगवान को समझ नहीं पाई भगवान श्री राम ने जब लीला करी है जब सती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पहुंच गई भगवान श्री राम बोले हे सती आप ऐसे जंगल के अंदर अकेली क्या कर रही हैं आपके पति कहा है? हाँ अब वह महेश्वर है बड़ी ग्लानी हुई जाने लगी जाते हुए भी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं था कि यही भगवान है क्योंकि रोते हुए देखा था तब भगवान ने उस श्रद्धारूपी सती के अपनी लीला दिखाने के लिए चाहूं और प्रकट हो गए सीताराम सीताराम सब महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड के जितने देवी देवता थे सब सब अनेक रूपों रूपों में महाराज वहीं प्रकट होकर उनको दर्शन देने लगे दर्शन प्राप्त तो हो रहे थे परंतु वह श्रद्धा अभी शंका के संग उपस्थित थी क्यों थी पूर्ण रूप से भगवत ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि रामचरित्र मानस का जब महाराज अवलोकन में विद्याध्यन कर रहा था और शास्त्राध्यन कर रहा था तब मैंने इस वस्तु इस चीज को देखा कि महाराज जब भगवान शिव ने इस राम कथा को सुना था सीता संग में वो सती संग में थी उनके परंतु सती ने उस कथा को सुना नहीं था दिमाग रहा होगा कहीं पे असली चीज तो दिमाग है ना चित्त जिसे कहा जाए मन यही हाथ में नहीं है आएगा भी कैसे रोचक वस्तुएं नहीं है कथा राम कथा कृष्ण कथा देखो कई बार होता था कृष्ण भागवत कथा करते करते करते महाराज कोई लोग टकरा जाते टकरा के कहते महाराज जी वो कथा कब चालू होगी ये बताओ हम करते यार कथा का मतलब ये नहीं है कि वो जो भागवत जी में लिखी हुई है उसे पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ के सुना दिया तुमको वो तो तुमने हजारों बार सुनी है महाराज डेढ़ अध्याय के अंदर पूरी राम कथा दे रखी है उस डेढ़ अध्याय को तो मैं अभी खत्म कर दूं यहीं पर आठ दिन तक क्या करूंगा उस राम कथा जिसको तो सबको मालूम है भगवान श्री राम महाराज दोपहर में पैदा हुए छह महीना तक सूर्य गयी रात्रि बोली भैया आप मार रहे हो सब बोले हम सूर्य वंशी हम तो यही रहेंगे सूर्य वंश वो पुत्र पैदा है क्यों मारा लंबी तगड़ी तरीके से कुछ दिनों में बड़े हो गए पंद्रह साल के थे तो महाराज गुरुजी उठा के ले गए बोले घर चलो भैया तुम्हें हमारे यज्ञ को बचाना है हाँ दशरथ ने रोते रोते दे दिए राम लक, लक्ष्मण हाँ बीच में कई लोगों को मार दिया कर दिया जनक पुत्री से विवाह कर लिया विवाह करते हुए परशुराम से भी मिल लिए घर आए युवराज बनने लगे युव तब तक, तक कह कई ने महाराज ड्रामा कर दिया ड्रामा करने के बाद सब भगवान श्री सीता राम लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हो गया लौट के वहां पे आ गए 14 राम राम को को ने मारना चालू करो रावण को भी मार दिया सीता जी को वापस ले, ले लिया वापस आए तब इकतालीस साल के थे और सीता 35 साल की थी आ? फिर से राम राज्य उनको मिल गया महाराज वो ग्यारह हजार तक उन्होंने राम राज्य करा फिर राधे राधे करते हुए साकेत चले गए ये तो सबको मालूम है परंतु राम कथा यह राम कथा नहीं है राम कथा तो वह प्रेम कथा है भगवान श्री राम क्या है और मनुष्य को अपने जीवन में उस कथा से क्या प्रेरणा मिलती है जिससे भगवत प्राप्ति हो सके श्रद्धा रोती रही भगवान के महाराज भगवान ने अपनी लीला दिखा दी मान लिया परंतु विश्वास नहीं था पति के पास गई पति ने पूछा क्या करा पति से जाकर झूठ कह दिया वह झूठ झूठ नहीं था साधु संघ की वहां कमी थी हां वह अगर साधु संग होता तो विश्वास प्राप्त हो जाता सती को सती को विश्वास ही प्राप्त नहीं हुआ झूठ कह दिया भगवान शिव ने आंख बंद करके महाराज जैसे ही ध्यान करा पता लगा लिया सत्य रूपी राम और असत्य रूपी सती को मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि हाँ अब मैं अपनी पत्नी के संग नहीं रह सकता क्योंकि इसने तो मेरी मां स्वरूपणी उन भगवती का श्री सीता मैया का रूप धारण करा चुप हो वह तो वहां से चले गए सती भी संग में गई थी पर परंतु तो वो तो ध्यान में बैठ गए सती को भी लग गया श्रद्धा को भी लग गया विश्वास को मालूम चल चुका है कि मैंने झूठ कहा यह पूरी लड़ाई महाराज स्पिरिचुअलिस्ट और रिलीजन वाले जितने भी है ना उनके बीच की है हम सब भगवान को स्पिरिचुअलिस्ट की तरह से पूजते हैं हाँ भोग लगा दो रख दिया सामने खा लेंगे ठाकुर जी रख तो दिया खाना और भक्ति आती है संबंध से प्रेम जागृत होता है संबंध से जितने भी गुरु हैं जितने भी मुनि हैं जितने भी महाराज कैरेक्टर चाहे श्रीमद भागवतम के अंदर या श्री रामायण के अंदर दे रखे हैं सबका एक संबंध भगवान के संग था कोई आचार्य विशेष हो महाराज संसार के अंदर सबका एक संबंध होता है और जब तक आपका संबंध स्थापित नहीं हो सकता तब तक महाराज प्रेम नहीं जा सकता विश्वास महाराज उस स्थिति तक पहुंचाता है जहां पर आप संबंध में आप भगवान को कह सकते हो कि तुझे यह खाना है थे ना वशिष्ठ मुनि के हमने पहले भी कई बार कथाओं में सुनाया है वशिष्ठ मुनि के यहाँ पे उनके गोत्र ये ब्राह्मण थे अपने अयोध्या में रहते थे अपने को वशिष्ठ गोत्र के थे तो आप राम जी का गुरु कहते थे महाराज रामलला के मंदिर में जाते जाने के बाद अपनी माला उतार के अपनी माला उतार के पुजारी को देते और कहते कि ये रामलला की गर्दन में डाल दे ये हमारे शिष्य है हा? और जब वह पुजारी देखता कि वह गुरु आ रहे हैं मंदिर में जहाँ सीता जी विराजी वहीं उसका पर्दा आधा कर देता कि वहीं बहू रानी सीधे गुरु महाराज सीधे डायरेक्ट है ना बहू रानी को देखे नहीं पर्दा पर कई लोगों को विश्वास नहीं था यार यह कैसा संबंध है नहीं राम जी तो अलग से माला पहनेंगे शास्त्रों में वहां के भक्त माल के अंदर तक में लिखा है हजारों, बना दी गए, हजारों तरीके के धागे लेके आ गए परंतु एक माला भी नहीं पहनी जैसे ही माला डालते माला टूट के नीचे गिर जाती हंसते हुए महात्मन वह है ब्राह्मण देवता बोले अरे पक्के गुरु का पक्का चेला है सिर्फ मेरी ही माला पहनेगा महाराज अपनी माला उतारी और उतार के बोले जाओ पहनाओ उसे देखो पहनता है कि नहीं जब महाराज राम सवारी निकलती थी ना तो जब उनका घर आता था तो उस रामलला के श्री विग्रह का शीश नभ जाता था झुक जाता था उसी स्थान पर पर यह आएगा कब जब आश्रय होगा आश्रय कब आएगा जब विश्वास होगा विश्वास कब होगा जब श्रद्धा होगी श्रद्धा और विश्वास रूपण यह सती हो सती और शिव जब तक यह नहीं है तब तक महाराज राम कथा चरित्र ना समझा जा सकता है ना उस चरित्र के अंदर हम अवगाहन करके अपने मन बुद्धिचित अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं यह आसान नहीं है अरे संसार में तो सभी मरते हैं कौन मरता नहीं है महाराज मैं आज बलूकदास जी का पद पढ़ना था मलूक दास ने स्वयं इस बात को लिखा है बाबा यह मुर्दन को गांव बाबा यह मर्दन को गांव जग में कोई थिरना रह पाया जिसका दरिया नाव यह तो एक बहुत बड़ा दरिया है जिसमें एक हम नाव के अंदर है कोई थिर ना रह पाया इस भव सागर में क्योंकि नाव तो महाराज इस भाव सागर में हिंडोले खा रही है कभी यहां भाग रही है कभी महा भाग रही है पीर मुए, मुए मुए जीव मुए जोगी राम मरी है राजा मरी है प्रजाहू मरी है मरे वैद्य मुए रोगी महाराज बड़े बड़े पीर थे वह मर गए बड़े बड़े पैगंबर आए थे वह भी मर गए हा? मुए जीव सब जीव मरते हैं और बड़े बड़े जोगी जो हैं, योगी जो हैं वह भी एक दिन मरते हैं राजा मरी हैं, वह सब राजा जितने भी हैं वह राजा मर गए प्रजा भी मरी हैं। उनकी प्रजाएं भी मर जाती हैं मरे वैद्य मुए रोगी बोले वो वैद्य जो सबको बचाने का प्रयत्न करते हैं वह भी मर जाते हैं और रोगियों की क्या है महाराज जहां बैठे हैं जहां हैं किसी दिन भी मर जाएंगे किसी का कोई मालूम नहीं है कि कब तक वह जिंदा है नौ भी मर गए दस भी मर गए मर गए सहस्त्र अठासी महाराज नवग्रह हाँ बोले नवग्रह जी सब भी मर गए थे यहीं से ही तो मर मर के सब ऊपर पहुंचे हाँ दस दस दशावतार वे भी सब ठाकुर जी अलग अलग करने हैं बोले ये भी मर गए सब अपने अपने चले गए हाँ और मर गए शहस्त्र अठासी बोले ये अट्ठासी हजार जो शौनक आदि ऋषि थे यह सब भी मर गए कौन जिंदा है हमारे लिए यहां पर चाहे हजारों वर्ष तक उन्होंने कितने जप यज्ञ करे हो भागवत के अंदर लिखा है हजारों वर्षों तक महाराज स्वर्ग के ऊपर क्या है उसको देखने के लिए वैकुंठ के दर्शन प्राप्त करने के लिए महाराज उन शौनकादि ऋषियों ने इतने जप तप करे वह सबके सब मर गए तेतीस कोटी चौधरी मर गए मरी काल की फांसी महाराज तेतीस करोड़ देवी देवता बोले तेतीस कोटी चौधरी यहां बोले वो चौधरी हैं अपने आप में बड़े बड़े बनते हैं अरे मैं ये देवता हूं मैं यहां का ही यह हूं बोले चौधरी साहब हैं ये बोले तेतीस कोटी चौधरी मर गए हा? कैसे को काल की फांसी को चढ़ गए चांद भी मरी है सूरज भी मरी है मरी है धरणी आकाशा चौदा भुवन जलावन हुई है इनकी झूठी आशा महाराज वह चांद भी मरता है सूरज भी मरता है यह धरती पर भी प्रलय आती है महाप्रलय आती है यह भी मरती है यह आकाश भी मर जाता है ये सब मरते हैं चौदह भुवन सात सप्तलोकी तो ऊपर की और सप्तलोकियां तो नीचे की जलावन हुई है जल जल के मर जाती हैं खत्म हो जाती हैं एम की झूठी आशा हम तो उस झूठी आशा में जी रहे हैं कि हम ही जिंदा रहेंगे तो इस काल से बचता कौन है इस काल से फिर बचने वाला कौन है ज्योति स्वरूप राम एक थेर है जिन्ह है यह सृष्टि उपाय कहत मलूक साधु को सर्व सत्ता काल न खाई बोले ज्योति स्वरूप जो राम है जो ज्योति स्वरूप भगवान श्री राम है वह एक थिर हैं वही एक टिके हुए सब मरते हैं संसार के अंदर पर एकमात्र एक राम है जो बचे हुए और वो कब वो एक जगह अटके हैं साकेत के अंदर बैठे हैं वह इधर उधर कहीं नहीं जाते वह रहते हैं महाराज और दूसरा कौन रहता है बोले कहत मलूक साधु को हा? सर्व सत्ता काल ना खाई बोले दूसरा वह भगवान का भक्त है हा जैसे काल नहीं खाता है तभी तो परीक्षित महाराज उस मृत्यु पर विजय प्राप्त करके गए परीक्षित मृत्यु पर विजय प्राप्त करके मृत्यु ने आके महाराज शीश नवाया कि तुम तो वैष्णव हो मुझे आशीर्वाद दे के चले जाओ महाराज पैर रख दिया उस परीक्षित में साधु तो जीता जागता जाता है हम सब काल के वश में है इस संसार की हर वस्तु काल के वश में है परंतु हम सोचते हैं कि होते हुए भी कि हम काल के वश में नहीं हैं या काल हमारा क्या बिगाड़ लेगा हमारे पास तो यह दवाई है और हमारे पास यह असुविधाएं अरे मलूक स्वयं सुंदर दे ही देख के उपजत है अनुराग मड़ी ना होती चाम की तो जीवन खाते काम जहा सुंदर सुंदर युवक और युवतियां दिख जाते हैं मन में बड़ी शांति आंखों में बड़ी शांति प्राप्त होती है मलुक कहते हैं तुम्हारा तो शरीर तो महाराज अस्थि मांस रुधिर से बना हुआ है चर्म से नहीं बना है अस्थि मांस और से तुम्हारा शरीर बना है तुम्हारे शरीर के अंदर क्या है बोले हड्डी है मांस है और खून है बोले वो तो भगवान का राम का शुक्र मनाओ कि महाराज उन्होंने इस चर्म को तुम्हारी इस त्वचा को उसके ऊपर लपेट दिया है हा? नहीं तो सोचो अगर यह लपेटा नहीं होता तो कौए कहीं पर भी होते तुम्हें खाने आ जाते हम सोचते हैं इतना बढ़िया शरीर प्राप्त हुआ है यह तो त्वचा यह तो तुम्हारे उस अस्थि मस्त अस्थि रुधिर और महाराज मांस को बचाने के लिए है अगर यह हटा दिया जाए उसके बाद अगर कोई पूछे इस चर्म को इस त्वचा को हटा दो और हटाने के बाद पूछे तुम इस व्यक्ति को पसंद करते हो तुम कभी भी नहीं बोलोगे कि मैं इस व्यक्ति को पसंद करता हूं क्या पसंद करते हो तुम सिर्फ त्वचा पसंद करते हो ना तुम अस्थि पसंद करते हो ना मास ना रुधिर पसंद करते हो हम क्या पसंद करते हैं सिर्फ पसंद करते हैं उसकी त्वचा और यह त्वचा भगवान ने दी कब है इस वजह से दी है कि अच्छा यह मेरा नाम तो भजेगा नब्बे अरब जब साल बीत जाएं अस्सी या नब्बे साल जब साल बीत जाएं तब जाके मनुष्य योनि प्राप्त होती है तब तक वह व्यक्ति महाराज चौरासी लाख योनियों में इधर से उधर भागता है और जब यह प्राप्त हो जाती है मलू कह सुंदर देही पाई के मत कोई करे गुमान बोले यार ये सुंदर देही तुमने प्राप्त कर तो त्वचा प्राप्त कर लिए तो तुम गुमान मत कर हा? काल दरेरा खाएगा क्या बूढ़ा क्या जवान महाराज यह काल ना देखे तुम्हारी कितनी गोरे हो कितने काले हो कितने सुंदर हो कौन सा कॉस्मेटिक यूज करो काल तो ऐसा है कि कोई जवान हो चाहे सुंदर चाहे कोई वृद्ध क्यों ना हो किसी को कभी भी खा जाएगा तो यह बचा कैसे जा सकता भगवान श्री राम ने तो नौ सौ निन्यानवे महाराज रास करे थे एक ही रास् था जो रह गया था जयंत आ गया था जयंत ने विघ्न डाल दिया तो उसके लिए कृष्ण जन्म में आए सबके संग करके महाराज चले गए नौ सौ निन्यानवे रास करे पर उस रास को तुम देख नहीं सकते वो रास उन्होंने नित्य अपने परिकरों के संग करे उसमें साधन सिद्धा कोई भी नहीं था उसमें नित्य सिद्ध सब थे उन भगवान की साकेत की जितने भी गोपियां थी वह सब की सब वहा उस राण के, के अंदर तो पूरा महाराज सब कुछ दे रखा उसे या, उसका पूरा व्याख्यान है महाराज भगवान श्री राम कैसे मस्तक पर अपने उनके मोर पंखी लगी हुई है गुंजा माला धारण है गोपियों के संग श्री सीताजी के संग वहां पर खड़े हुए हैं प्रतिदिन अयोध्या के अंदर साकेत के अंदर भी महाराज रास होता है पर यह है रास कृष्ण के रास से अलग है यहां सब का सब यहां सब नहीं आ सकते हैं यहां सब कभी भी नहीं आ सकते वहां कृष्ण के रास में सब पहुंच सकते एक संप्रदाय के अंदर तो वहां पर गोपी भाव की उपासना होती है कि गोपी भाव में भगवान की दासी बनकर सीता जी गुरु मानकर महाराज वहां पर गोपी रूप में साकेत में पहुंचा जाता है 999 सौ निन्यानवे राश पर देखो उस राम को समझना है तो शास्त्र कहता है राम रहस्य के ते अधिकारी जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी प्रथम चीज जिनको मन संसार से सब चीजों से मिट चुका है और मिट गई कल्पना सारी महाराज सब कल्पनाए मिट गई है कि मेरे पास मेरे जीवन के अंदर अब कोई भी कल्पना नहीं है फिर चौदह भुवन एक रस दिखे एक पुरुष एक नारी महाराज यह चौदह भुवन चौदह सब संसार ये सब एक रस दिखे मतलब इनका वैभव नहीं दिखे इनका ऐश्वर्य नहीं दिखे इनका ऐश्वर्य भी फिर सब वो हो जाता है मनुष्य मनुष्य से महाराज जब आप ज्यादा बहुत कुछ करना चालू कर देते हो तो मनुष्य से महाराज गंधर्व बन जाते हो उन गंधर्वों में भी आ, उनका ऐश्वर्य है उनका ऐश्वर्य नहीं दीखे उसके बाद क्या है और आपने ज्यादा भक्ति करी है आपने और आपने नाम जप करा है उसके बाद आप तपस्या करी है तब क्या प्राप्त होता है आप देवताओं के गंधर्व बन जाते हो हाँ जब देवताओं के गंधर्व वाला आपको वैभव और ऐश्वर्य नहीं चाहिए तो महाराज उसके ऊपर एक और उसके बाद फिर आप देवता बन जाते हो उस देवता का भी ऐश्वर्य आपको नहीं चाहिए तो उसके बाद महाराज आप इंद्र बन जाते हो आपको इंद्र का वैभव भी नहीं चाहिए तब महाराज आप बृहस्पति बन जाते हो आपको बृहस्पति का वैभव भी नहीं चाहिए तब तो महाराज आप उसके ऊपर पहुंचते हो आप मनु बन जाते हो आप दक्ष बन जाते हो दक्ष का भी नहीं चाहिए तो महाराज आप फिर मनु बन जाते हो मनु का भी आपको ऐश्वर्य नहीं चाहिए उन मनु का भी अध्यक्ष प्रचेता बन जाते हो प्रचेता का भी आपको नहीं चाहिए तब महाराज आप ऊपर पहुंच के अध्यक्ष बन जाते हो उस अध्यक्ष का वैभव इस संसार में बहुत बड़ा वैभव है जब आपको उन सब में से कैसा भी कोई भी वैभव नहीं चाहिए तब महाराज यहाँ कहते हैं चौदह भुवन एक रस दिखें बोले सब एक रस जैसा दिखता है सब में सिर्फ अनिष्टता दिखती है सब मालूम है काल के ग्रास एक दिन बन जाएंगे अनित्यता प्राप्त तो होती है नित्यता सिर्फ भगवान श्री राम के अंदर प्राप्त तो होती है श्री राम के अंदर दिखती है हाँ कि सिर्फ भगवान का प्रेम ही एक रस हर जगह पर हर क्षण हर वस्तु के अंदर एक रस उन भगवान सीताराम के दर्शन प्राप्त तो हो गए तब एक पुरुष एक नारी महाराज हर जगह उन सीताराम के दर्शन प्राप्त हो केसी बीज मंत्र सोई जाने ध्यावे अवध बिहारी महाराज बीज मंत्र राम का ध्यान कर रहे हैं ध्यान चल रहा है ध्यान चल रहा है और ध्यान है अवध बिहारी का तब जाकर उस व्यक्ति को भगवान श्री सीता राम के दर्शन साकेत में प्राप्त होते हैं और माता जी ये तो बालों के शैम्पू से शुरू होता है आश्रय बिस्तर बेड और सब चीजों पर पहुंच जाता है ये सब रस छूटते हैं एक रस दिखता है ये आश्रय है हमारी एक शिष्या थी विशाखा ने उस समय पर देखा उसे हमने कहा उसे हुआ कि गुरु सेवा करेंगे ठीक है जी गुरु सेवा करेंगे, गुरु सेवा करेंगे। हम राधा जा रहे थे तो महाराज एक दिन पहले गुरु सेवा करने के लिए सब इंतजाम करने को वहां पहुंच गए हमने मना करा तो भी नहीं गुरु सेवा करेंगे गुरु जी अच्छा करो भैया रात्रि को महाराज बारिश हुई लाइट वाइट चली गई राधा कुंड की जहां रुकी हुई थी महाराज वहां पर नींद वींद आई नहीं दिमाग में दर्द होना चालू हो गया हॉस्पिटल सब बंद थे की शॉप सब बंद थी दवाई मिली नहीं गुरु सुबह तक तोटी उठी गुरु जी जाए भाड़ चूले में <laughs> हमारे पास मैसेज करके हमसे कहा कि बस आई नो नाचुअल यू नो दिस आई एम गोइंग बैक Said, no always, you know, uh, आप तो अपने मन के अधिकार ही है जिस जो, जो चाहो आप कर सकते हो आपको जो करना है आपको जो भागो आ? तो क्या है महाराज आश्रय जब तक आपका आश्रय यहां पर वाल्मीकि व्यास ने पूछा वाल्मीकि से किम कार्यः बोले मैं क्या काम करूं मुझे ये तो बताओ बोले यह काम वह काम व्यास व्यास जी बोले रामाय कार्यम नमः बोले राम के लिए काम कर श्री राम कथा सुनने का प्रयोजन भी एक ही है कि आश्रय एक का लेना है और काम भी एक के लिए ही करना है जीवेण स्वरूप हो, हो नित्य कृष्णदास स्वरूप है दास का स्वरूप है तो दास किसके लिए जी रहा है यह सांस किसके लिए ले रहा है सिर्फ अपने राम के लिए सिर्फ अपने राम के लिए सांस चल रही है मैं डॉक्टर भी बन रहा हूं राम के लिए मैं संसार मैं अभी खाना भी खा रहा हूं सिर्फ राम के लिए किस राम के लिए बोले उस राम के नाम के लिए क्योंकि यह शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा किस लिए क्योंकि इस स्वस्थ शरीर से मैं भगवान श्री सीताराम का नाम ले सकता हूं यह बहुत जरूरी है हा? नारद भक्ति सूत्र के अंदर भी भारत नारद देव स्वयं इस बात को कहते हैं कि भैया याद रखना अपने शरीर को स्वस्थ रखना है सबसे पहले क्यों रखना है क्योंकि उसी से ही राम का नाम लिया जा सकता वही आश्चर्य है कोई व्यक्ति आया था पूछा महाराज ये बताइए वो भगवान तो मैंने इतने करोड़ों जब कर लिया अब तक भगवान नहीं दिखे हैं क्या करूं मैंने कहा भगवान का नाम करना छोड़ दे फिर देखते हैं भगवान दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे बोले सब कर सकता हूं परंतु भगवान का नाम जीवा से अब नहीं उतरता योगी तीन मान लो मैंने इतने करोड़ बार मैंने जब कर लिया है मैंने कहा हे बेवकूफ जब तेरी जीवा से यह नाम नहीं उतर रहा है तो इसका अर्थ यह है कि भगवान तुझे तो साक्षर प्राप्त हो चुके हैं कि भगवान अब तेरी जीवा से जाना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि नाम और राम में अंतर नहीं है यहां महाराज गुरु जब राम का नाम देते हैं कृष्ण का नाम देते हैं तो कहते हैं जप जप जप जप महाराज यही जपना नहीं होता है संसार जपना होता है परंतु वह तो विशुद्ध श्रेणी के कोई भागवत प्रेमी भक्त भाग तो होते हैं जिनकी वाणी में जिनकी जीवा पर यह राम नाम नृत्य करना चालू कर देता है जो छूटे से भी ना छूटे वह तो आसक्ति है और जब आसक्ति हमारे पास आ जाए हा? भगवान की कृपा ऐसी हो जाए कि मैं ऐसे राम के नाम को छोड़ना चाहता हूं परंतु यह नाम ही नहीं छूटता है तो समझ लो भगवान ने स्वयं आपके ऊपर यह आशीष प्रदान कर दिया है स्वयं नाम अपना महाराज सब कुछ बोरिया बिस्तर लेके तुम्हारी जीवा पर तुम्हारे मन पर पहुंच चुका है कि भैया अब तेरे इस घर को छोड़ मैं कहीं नहीं जाऊंगा उसके बाद तुझे किस चीज की जरूरत है अब तुझे कौन से भगवान के दर्शन करने हैं जब भगवान तो स्वयं तेरे पास विराजे हैं तेरी जीवा पे तेरे मन में हनुमान ने कौन से राम की पूजा करी बचपन से राम नाम जीवा पे जरूर था गोपी भी कृष्ण को देखना नहीं चाहती थी ह्रमर गीत के अंदर आया है देखना नहीं चाहती थी कि वह कहां है क्या है क्या कर रहे हैं कृष्ण कथा कृष्ण नाम संकीर्तन उनकी जीवा से कभी नहीं जाता था बोले उस काले कपटी कृष्ण का दर्शन भी नहीं करना चाहती है परंतु कृष्ण नाम में ऐसी रुचि हो चुकी है कि इसे नहीं छोड़ सकती तो कृष्ण नाम कहीं ना कहीं से भी प्राप्त हुआ आज ऐसा जीवन बन चुका है कि महाराज कितना भी प्रयत्न कर लो उसके बावजूद भी यह नाम नहीं जाता तो समझ लो उस नाम ने अपना आशीर्वाद तुमको प्रदान कर दिया आश्रय जब नाम आ जाए तो महाराज जीना अब उसके बाद भी उसकी श्रेणी है बहुत श्रे, कई श्रेणियां हैं कि राम महाराज राम नाम आ गया ठीक है भगवान आ गए उसके बाद ये प्र, ये प्रश्न है पहला प्रश्न है ये कई बार मैं लोगों से इस बात को कहता हूं कि मानो कि भगवान श्री राम इस वक्त यहां पे प्रकट हो जाए और यह कहें मैं दस दिन तक यहां रहूंगा तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि दस दिन तक उन श्री राम की तुम सेवा कर सकते हो कितनी आसक्तियां उस समय पर हमें उन भगवता शक्ति से दूर करेंगी अगर जिस दिन भी यह सोच लिया समझ लिया उस दिन स्वयं में मालूम चल जाएगा यह अब देखो यह तो दर्पण है हाँ यह शास्त्र तो दर्पण है यह मानस जी दर्पण है इसके अंदर तो स्वयं अपने आप को देखा जाता है मैं कितना श्रृंगार है तू यह अपना श्रृंगार देखने के लिए दूसरे को देखने के लिए नहीं है, अपना श्रृंगार दे अपना भक्ति का श्रृंगार देखने के लिए है यह राम कथा क्या है यह मैं अपना श्रृंगार देखने का प्रत्न यह नौ दिवस तक करूंगा कि मैंने कितना श्रृंगार किया है और कितना श्रृंगार नहीं किया है और कितने श्रृंगार की आवश्यकता है कि जितने श्रृंगार में मेरे राम मुझसे रीझ जाए और मुझे अपने पास बुला लें भागवत भी यही है हम खड़े हो जाते हैं आईने की तरफ यह देखने के लिए क्या चीज अपूर्ण रह गई है ठीक उसी प्रकार से यह यह श्री राम कथा भी एक एक आईना है, एक है। प्रतिबिंब देखने के लिए कि मेरी भक्ति के अंदर क्या चीज अपूर्ण रह गई है जिसे मैं पूर्ण कर लू पूर्ण रूप से श्रृंगारित हो जाऊं तो क्या पता किस दिन वह सीता राम का आशीर्वाद उन श्रद्धा विश्वास रूपिणों उन महाराज हमारे उमाशंकर से प्राप्त हो जाए और हमें कब भगवान श्री राम की प्राप्ति हो जाए तो भगवान श्री राम की कथा कली मल का नाश करने वाली है आज समय भी हो रहा है तो दिव्य परंपरा के अनुरूप आज महाराज राम कथा में प्रवेश कर लेंगे करने के बाद कल से तो सिर्फ राम कथा के अंदर ही डुबकी लगाएंगे तो महाराज महात्म्य का आखिरी श्लोक भगवत जी के श्लोकों से भी अलग नहीं है सब सब बातें एक ही बात चल रही है राम नामैव नामैव नामैव मम जीवनम कलऊ नास्ती व नास्ते व नास्ते व हरि नाम है यहाँ पे राम है हा? यह है राम का नाम हा? यह राम का नाम राम का नाम मम जीवन यह मेरा जीवन है अगर यह दृण संकल्प इस कली के अंदर हो जाए इस कलयुग के अंदर ताकत नहीं है कि महाराज आपके ऊपर आपका बाल भी बाका कर सके यह कलयुग मानी कौन से हमारे वैष्णव साधु थे मैं उनका नाम भूल रहा हूं उन्होंने तो कलयुग के को वैष्णवी दीक्षा प्रदान करी महाराज कलयुग को नीचे उतरवा लिया आजा जा कलयुग सामने आ जाओ उसे लेके महाराज राम राम जी के भक्त थे और लेके कंठी पहना दी और राम का नाम दे दिया अब जब गुरु दक्षिणा देने की बात आई कि भाई कलयुग ने पूछा कि कली ने पूछा कि आपको बताओ मैं क्या गुरु दक्षिणा में दू तो वह भक्त बोले एक ही चीज चाहूंगा कि यहाँ इस संसार के अंदर भगवान श्री राम के जितने भी प्रेमी हो उनके ऊपर तेरा दुष्प्रभाव ना हो यही बात है चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो और चाहे कितने भी साधुओं ने अपनी वाड़ियों में क्यों ना कहा हो कि महाराज अगर राम और कृष्ण का नाम तुम्हारे पास है हा? इस जीवन के अंदर कलुक आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है यह राम है राम का नाम इस संसार में जिस व्यक्ति ने ले लिया मेरे भवानी शंकर तो भागे भागे उसके पास आके तीन बार प्रणाम करते हैं तू तो मुझसे भी बड़ा है किसी भी अवस्था में ले लिया हनुमान महाराज सुबह से रात्रि तक सिर्फ उन्हीं का नाम का जप करते हैं यद रोम कूपे ध्वनिमूल संतम जय राम जय राम जय जय राम तो राम का नाम कबीर ने अपने शिष्य को दिया था पद्मनाभ आचार्य को हाँ। और उस राम के नाम से एक व्यक्ति को कौन हो रखा था तो उसका उसकी जान बचा ली थी बहुत लंबी कथा है महाराज जान बचा ली बड़े खुश होके पद्मनाभ वापस आए कबीर दास के पास बोले अरे क्या जादू है राम के नाम में देखो उस व्यक्ति जो मरने के लिए गंगा के तट पे खड़ा हुआ था कौन था धनिक सेठ था परंतु कोई व्यक्ति पास में नहीं आना चाहता था राम का नाम दिया तीन बार राम का नाम का उच्चारण करवाया महाराज कौन चला गया पूरे शरीर से कबीर दास ने महाराज बस मारा ही नहीं परंतु क्या सुनाया है पद्म को मच्छर मारने के लिए तोप का गोला इस्तेमाल करेगा यह काम तो नामा भास कर सकता है यह काम तो मरा मरा मरा मरा भी कर सकता है यहां राम के नाम के विशुद्ध नाम की आवश्यकता नहीं है राम के नाम का तुम हम प्रयोग कर रहे हैं महाराज इस कलीमलों को साफ करने के लिए इस कलीमल में रहने के लिए अरे कलीमल को साफ करना जितना शुरू करेंगे शुद्ध करना जितना शुरू करेंगे उसके बाद ही हमें उन भगवान की प्राप्ति होगी महाराज रामायण के अंदर प्रथम श्लोक आया है ओम तपह स्वाध्याया निरतम तपस्वी वाग्विदाम वाग्विदावरम नारदीप्रक्ष्मीक मुनि पुंगव तपस्या स्वाध्याय बोलने में श्रेष्ठ नारद जी से वाल्मीकि ने पूछा प्रथम श्लोक है ओम तपह इसकी व्याख्याएं तो बहुत हैं। ओम तपहा क्यों कहा तो महाराज टीकाकारों ने बोला क्योंकि जो व्यक्ति तपशील होता है तपस्वी होता है उसी से ही कथा सुननी चाहिए और उसी से ही उस तपस्वी अगर व्यक्ति श्रोता तपस्वी है उसी को ही भगवान श्री राम के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं तपह तपह तीन विशेषण है नारद के बोले नारद कौन बोले तपह स्वाध्याया निरंतरम बोले वह नारद जो तप करते हैं तपस्वी है स्वाध्याय करते हैं और कौन सा स्वाध्याय निरंतर स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन स्वाध्याय प्रति क्षण स्वाध्याय करते हैं तो महाराज वैष्णव वैष्णवाचार्यों ने कहा निरंतम निरंतर स्वाध्याय उनका किस चीज का चलता रहता है क्योंकि वह एक स्थान पर बैठे तो रहते नहीं है तो स्वाध्याय किसका करते हैं बोले सिर्फ हर इनाम का करते हैं बोले जो तप करते हैं किसका करते हैं तप बोले वह भगवत नाम का ही जो तप करते हैं हाँ और तीसरी चीज महाराज वाग विदाम जो तीसरा विशेषण है तीसरा गुण उन नारद का क्या बताया है बोले वाग विदाम बोले जिनकी वाणी श्रेष्ठ है अब किसकी वाणी श्रेष्ठ हो सकती है बोले उसी महात्मा की वाणी श्रेष्ठ हो सकती है जो हरे नाम का तप करता है और जो हरे नाम का स्वाध्याय करता है जिसकी वाणी पर भगवान श्री राम हमेशा निरंतर रूप से नृत्य करते रहते हैं तप वह तपस्वी नारद। ओम नारूर्भव स्व महाराज ये बोला ओम भूर्भव ये क्या है गायत्री में ये यहां से मंत्र चालू नहीं है ओम भूर्भव स्व से मंत्र चालू है ता यह पूरी राम रामायण जो है यह गायत्री के ऊपर भाष्य है हर एक हजार श्लोक के बाद महाराज वैष्णवाचार्यों ने शोधन करने के बाद प्राप्त करा कि जो गायत्री का अक्षर है वह गायत्री का अक्षर यहां उस वहां से श्लोक शुरू होता है So, से गायत्री गायत्री क्या गायंतम त्रायते यायत्री जिसे गाते हुए जिसे गाया जाता है और गाने के बाद वह सब चीजों का त्रास हमारे जीवन के अंदर माया का त्रास करते हुए भगवान की प्राप्ति करा देती है वह गायत्री और वह गायत्री क्या बोले रामायण क्या बोले यह ओम तबा स्वाध्या बोले यह जो भगव यह जो हमारे नारद हैं यह है क्या करते हैं बोले वाग विदाम वरम इनको वर प्राप्त है किस चीज का क्योंकि यह श्रेष्ठ है, है किसमें श्रेष्ठ हैं वाणी से श्रेष्ठ है वाणी से श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होता है बोले वो जो गाता है भगवान श्री राम के नाम को गाने का गुण इन नारद के पास है वाघ वरम तीन तीन गुण इनके पास तपो ही स्वाध्याया वेद कहता है महाराज तप क्या है बोले स्वाध्याय है यह तप स्वाध्याय किस तप का स्वाध्याय कर रहे हैं नारद बोले राम के ही तप का स्वाध्याय प्रतीक्षण कर रहे हैं यही तो जीवा पे नाम है राम राम नारायण नारायण यही नाम तो है अब लोग जरूर हरिहर के अंदर या भगवान के अलग अनेकानक नामों के अंदर भेद कर लेते हैं अरे वह तो नारायण कह रहे हैं राम नहीं कह रहे हैं अरे राम ही कह रहे हैं राम कौन है नर है नर है महाराज जिसके अंदर ये बात तो वाल्मीकि रामायण के अंदर साक्षात लिखी हुई है यहां तो कोई दूसरी बात करी भी नहीं जा सकती है हा? जब महाराज इस ये वाल्मीकि जब नारद से पूछते हैं कि भैया प्रथम श्लोक में आया कि पूछा क्या पूछा तो सोलह गुण बता दिए कि भैया यह सोलह गुण हैं हम उसके बाद आ, पंचम स छठे श्लोक के अंदर यह है, पूछते हैं बोले यार ये जो सोलह गुण हैं ना ये किस नर के है ये किस नर के है किस मनुष्य के है हा? एक नर का अर्थ होता है मनुष्य एक नर का अर्थ होता है नारायण हम तो राम भी नारायण है राम और नारायण में अंतर नहीं है परंतु फिर वही बात है कि कई बार अरे तू भगवान का यह नाम ले रहा है ये नहीं हमारे संप्रदाय में तो ये नाम चलता है इस नाम को करो सब गलत यह नाम अपराध प्राप्त करवाता है नाम नाम भगवान का कोई सा हो भगवान के रूप का कौन से का ध्यान कर रहे हो यह विशेष जरूर देखना चाहिए ध्यान कौन से का चल रहा है नाम कोई सा हो सकता है परंतु महाराज रूप और ध्यान जो तुम्हारे हृदय के अंदर बसा हुआ है वही भगवान तुमको प्राप्त होंगे जितने भी नारायण या उन विष्णु के नाम हैं लघु भागवतामृत के अंदर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक अर्थ उनका विष्णु रूप में भी होता है और एक अर्थ उनका कृष्ण रूप में भी होता है तो ये ज्ञानियों की चर्चा है हा? तो ओम तप वह तपस्वी देखो पहले ही श्लोक के अंदर बहुत सारी टीकाएं हैं हमने तो एक दो का थोड़ा सा अवलोकन करा तो समझ में आया कि भगवत की भागवत की चर्चा इन कथाओं की चर्चा हर एक से नहीं करनी चाहिए कई लोग होते हैं बैठ के महाराज ऐसी कथा चर्चा चालू हो जाती है नहीं यहाँ पर वाल्मीकि ने भी गुणी व्यक्ति को पहले ढूंढा वह गुणी व्यक्ति कौन थे बोले वो जो तप करते हैं तपह स्वाध्याय जो स्वाध्याय करते हैं जो तपस्वी हैं और जो वाग वेद जिनके पास गुण उन वाल्मीकि से भी ज्यादा है उन को महाराज उनके समक्ष ही जाकर इन प्रश्नों जाकर पूछा हा? क्या पूछ महाराज क्या है नारदम परिप प्रक्ष वाल्मीकि ने जैसे ऐसे ही जाके नहीं पूछ लिया अरे जरा मुझे आपसे कुछ पूछना है जरा सुनिए जरा हमें आप बताइए कई बार होता है ना फ्लाइट में चल रहे हो या ट्रेन में चल रहे हो सफर करते हुए कई बार हमारी वेश को देख के लोग ऐसे कर देते हैं अरे अच्छा कुछ कथा सुना दीजिए महाराज जी हाँ या फिर अच्छा अच्छा वो उसने वैसा क्यों करा था ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया सत्य में पूछो तो कभी भी ऐसे लोगों को कभी जिंदगी में भी कुछ मत बताओ कभी भी नहीं बताओ क्यों क्योंकि पूछने की विधि उनकी गलत है उन्हें तो बस अपने यहाँ का एड्रेस दे दो जी वृंदावन आ जाओ बहुत तुम्हारे अंदर श्रद्धा है इस प्रश्न के उत्तर जानने की हाँ तो आ जाओ हम बैठेंगे आराम से भगवत चर्चा करेंगे तो उससे उसका ये भी मालूम चल जाएगा कि उसके अंदर कितनी श्रद्धा है कितना हाँ भगवान के विषय में या संदेह को दूर करने की तुम्हारे पास आ जाएगा आके पूछेगा तो समझ लो नहीं तुम्हारा वो तो टाइम पास है अच्छा चलो ट्रेन में बैठे हुए हैं सुनाइ तो उससे बढ़िया तो इसका अर्थ यह है कि वाल्मीकि ने नारद के पास जाकर सबसे पहले नारद के पैरों का प्रक्षालन करा पैरों को धोया चरणामृत पिया पीने के बाद महाराज सोलह सौ से पूरी विधि के अनुसार उनकी पूजा आवभगत नैवेद्य सब भोग प्रसाद उनको अर्पित करा अर्पित कराने के बाद आसन पर विराज कर स्वयं नीचे उनके चरणों पर बैठने के बाद पूछा ये विधि है गुरु और शिष्य की परंपरा में यह विधि गुरु ऊपर बैठे हैं शिष्य नीचे बैठा है आपने विधिवत रूप से पूर्ण रूप से पहले सत्कार कर लिया सत्कार करने के बाद बैठने के बाद जो मेरे हृदय के अंदर जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को मैंने पूछा अब उसकी भी अपनी बहुत सारी चीजें हैं विधि है कि महाराज जिस बात की बात चल रही है उसके अलग कोई बात मत पूछो हाँ जो टॉपिक चल रहा है कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक अभी का है कहीं और का प्रश्न लेके जाके पूछ लिया हु? तो वो क्या है कि वो बिल्कुल गलत तुम्हारा मतलब का प्रश्न है बाद में पूछ लेना कहीं पर पूछना हो तो परीप प्रक्ष एक शब्द के अंदर पूरी बात कह दी किस प्रकार से वाल्मीकि ने नारद से प्रश्न को पूछा बोले पूरी विधि के अनुरूप पूछा और वाल्मीकि क्या पूछा अब इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे आज के लिए सियावर रामचंद्र की सियावर ंद्र की सियावर राम चंद्र की ताकत नहीं है मैया सियावर राम चंद्र की जय जय श्री ना। ना। राधे कीर्तन राधे गोविंदे राधे